महाभारत शांत पर्व सत्यधिक द्वांशत्यधिक शतमोध्याय दंड की उत्पत्ति तथा उसके क्षत्रियों के हाथ में आने की परंपरा का वर्णन भीष्मच अत्रप्युदातेम इतिहास पुरातनम अंगेशु राजा दुतिमान वसुहोमा इतिशुत भीष्म जी कहते हैं युद्धिर इस दंड की उत्पत्ति के विषय में जान का लोग एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं उसे भी तुम सुन लो अंग देश में वसुहोम नाम से प्रसिद्ध एक तेजस्वी राजा राज्य करते थे स राजा धर्म विन्त्यम स पत् महात मुंज पृष्ठ जगा पितृदेवर्षि एक समय की बात है वे महातपस्वी धर्मज्ञ अपनी पत्नी के साथ देवताओं ऋषियों तथा पितरों से पूजित मुंज नामक तीर्थ स्थान में आए। तत्रे हिमवत भैरव कनक पर्वते युजावटे राटा हरमा दिशत तथा प्रभृति राजेन्द्र ऋषि संसित व्रते राजेंद्र वह स्थान में पर्वत सुमेर के समीपवर्ती हिमालय के शिखर पर है जहां मुंजाव में परशुराम जी परशुराम जी ने अपनी जटाएं बांधने का आदेश दिया था तभी से कठोर व्रत का पालन करने वाले ऋषियों ने उस रुद्र सेवित प्रदेश को मुंज पृष्ठ नाम दिया तपस्या करने लगे उस तप के प्रभाव से वे देवर्षियों के तुल्य हो गए ब्राह्मणों में इनका बड़ा सम्मान होने लगा तम कदाचित दीना आत्मा सखा सक्रम अभ्यगछ महीपालो मानधाता एक दिन इंद्र के सम्माने सखा राजा मानधाता उनके दर्शन के लिए आए मानधाता वसुहोम मसुहोम नृष्ठ प्रकृष्ट तपस्य राजा मानधाता उत्तम तपस्वी वसुहोम के पास पहुँच कर दर्शन करके उनके सामने विनीत भाव से खड़े हो गए वसुहोम वसुहोमिराग्यो वह सप्ताह प्रपक्ष वसुहोम ने भी राजा को पाद्य और अर्घ्य निवेदन किया तथा सातों अंगों से युक्त उनके राज्य का कुशल समाचार पूछा सदिरा चरितम पूर्व यथा अप्रेक्षत वसुहोम सामे मान धाता राजसम वसुहोम महाप्राज आसी न ने वहां बैठे हुए महाज्ञानी से पूछा वाच राज तथम शास्त्र मान धाता बोले राजन नरश्रेष्ठ आपने बृहस्पति के संपूर्ण मत का अध्ययन किया है साथ ही शुक्राचार्य के नीतिशास्त्र का भी आपको पूर्ण ज्ञान है तद हम ग्रहत्मेक्षा में दंड उत्पद्यते कथम किम चा परम जागृते किम व परम उच्यते अतः मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि दंड की उत्पत्ति कैसे हुई इसके पहले कौन सी वस्तु जागरूक थी तथा तो इस दंड को सबसे उत्कृष्ट क्यों कहा जाता है कथम क्षत्रि संस्थ संवस्थित ब्रूहिशु महाप्राज्य ददामचार्यतनम इस समय यह दंड क्षत्रियों के हाथ में कैसे आया है महामते? यह सब मुझे बताइए, मैं आपको गुरु दक्षिणा प्रदान करूंगा वसुहोम उच तृणराजन यथा दंड समूतो लोक संग्रह प्रजा विनय रक्षा धर्मस्यात्मा सनातन वसुहोम बोले राजन दंड संपूर्ण जगत को नियम के अंदर रखने वाला है यह धर्म का सनातन स्वरूप है इसका उद्देश्य है प्रजा को दंडता से बचाना इसकी उत्पत्ति जिस तरह से हुई है सो बता रहा हूँ सुनो ब्रह्मा भगवान सर्वलोक पितामह ऋत्वम नात्मन तुल्यम दि हमारे सुनने में आया है कि सर्वलोक पितामह भगवान ब्रह्मा किसी समय यज्ञ करना चाहते थे किंतु उन्हें अपने योग्य कोई हृतपिज नहीं दिखाई दिया सगर्भर बहुवर्षाण पूर्ण वर्ष सहस्त्रे तु सगर्भ छुतो पतत तब उन्होंने बहुत वर्षों तक अपने मस्तक पर एक गर्भ धारण किया जब एक हजार वर्ष बीत गए तब ब्रह्मा जी को छींक आई और वह गर्भ नीचे गिर पड़ा छुप नाम शजापति रिंद महाराज यज्ञ तस्त्मा शत्रुदमन नरेश उससे जो बालक प्रकट हुआ उसका नाम छुप रखा गया महाराज महात्मा ब्रह्म जी के उसी यज्ञ में प्रजापति क्षुभि ऋत्व हुए तस् प्रवृत्ते सत्रेतु तो ब्रह्मण पार्थिव वर्षभ दृष्ट प्रधान दंड सौंतरिभवत ब्रह्मा जी का वह यज्ञ आरंभ होते ही वहाँ प्रत्यक्ष देखने वाले यज्ञ की प्रधानता होने से ब्रह्मा का वह दंड अंतर ध्यान हो गया तस्तर हित चापे प्रजा संकोत न व्यम भोज्या भोज्यम न लुप्त होते ही प्रजा में वर्ण संकरता फैलने लगी कर्तव्या कर्तव्य तथा भक्षाभक्ष विचार सर्वथा उड़ गया पे आपे पेयापे कुर्च पर गम्यागम्यम तदा न से वही समम फिर पेयापेय का ही विचार कैसे रह सकता था सब लोग एक दूसरे की हिंसा करने लगे उस समय गम्याम्य का विचार भी नहीं रह गया था अपना और पराया धन एक साथ समझा जाने लगा परस्पर अब निर्मल यादम अवर जैसे कुत्ते मांस के टुकड़े के लिए आपस में छीना झपटी और नोच खसोट करते हैं उसी तरह मनुष्य भी परस्पर लूटपाट करने लगे बलवान पुरुष दुर्बलों की हत्या करने लगे सर्वत्र उच्चृंखलता फैल गई ततः पितामहो विष्णु भगवत सनातन संपूज्य वरद महादेव अथा ब्रवीद अत्रुकंपा वै कर्तम से न भवेद्र यहाद विधीयता ऐसी अवस्था हो जाने पर पितामह ब्रह्मा ने सनातन भगवान विष्णु का पूजन करके वरदायक देवता महादेव जी से कहा शंकर इस परिस्थिति में आपको कृपा करनी चाहिए जिस प्रकार संस्कृत में वर्ण संकरता न फैले वह उपाय आप करें तथा स भगवान्या चीरम शूल वरायुध आत्मा आत्मना दंडम सृज हिद नामक श्रेष्ठ शस्त्र धारण करने वाले सूर्य श्रेष्ठ महादेव जी ने देर तक विचार करके स्वयं अपने आप को ही दंड के रूप में प्रकट किया सरस्वती सासे दंड ने शुभ श्रुता उससे धर्माचरण होता देख नीति स्वरूपा देवी सरस्वती ने दंड नीति की रचना की जो तीनों लोगों में विख्यात है भूय भगवान ध्यायु तस्तःशक भगवान ने पुनः पुनकाल तक चिंतन करके भिन्न भिन्न समूह का एक एक राजा बनाया चक्रे दें दसते क्षण यम स्वतंत्र चापे करो प्रभुम उन्होंने सहसारी इंद्रदेव को देवेश्वर के पद पर प्रतिष्ठित किया और सूर्यपुत्र यम को पितरों का राजा बनाया धनानाम रा चह कुरम अभिचे पर्वता नाम पति वेर सरिता महोदरी कुबेर को धन और राक्षसों का सुमेर को पर्वत का और महासागरों को सरिताओं का स्वामी बना दिया अपाम राज्य स्वराणाम चिदधे वरुण प्रभु मृत्यु प्राणेश्वर मतो तेजसा चुताशनम शक्तिशाली भगवान वरुण को जल और असुर के राज्य पर प्रतिष्ठित किया मृत्यु को प्राणों का तथा अग्निदेव को तेज का आधिपत्य प्रदान किया रुद्रोपता प्रभु महात्मान महादेव विशालाक्षम सनातनम विशाल नेत्रों वाले सनातन महात्मा महादेव जी ने अपने आप को रुद्रों का अधिस्वर तथा शक्तिशाली संरक्षण बनाया संरक्षक बनाया वि विप्राण वशूना जातवेदसम तेजसा भास्कर चक्रे नक्षत्राण नृषाक वशिष्ठ को ब्राह्मणों का जातवेद अग्नि को वसुओं का सूर्य को तेजस्वी ग्रहों का और चंद्रमा को नक्षत्रों का अधिपति बनायादुज स्क अंशुमान को लताओं का तथा बारह भुजाओं से विभूषित शक्तिशाली कुमार स्कंद को भूतों का श्रेष्ठ राजा नियुक्त किया कालम सर्वेश संघार और उत्पादन जिसका स्वरूप है उस सर्वेश्वर काल को चार प्रकार की मृत्यु का सुख का और दुख का भी स्वामी बनाया ईश्वर सर्वदिप सर्वेशाव रुद्राणी ऋत सबके देवता राजाओं ने राजा और मनुष्यों के अधिपति भगवान शिव स्वयं समस्त रुद्रों के अधीश्वर हुए ऐसा सुना जाता है तमेनम ब्रह्मण पुत्रम अनुजातम क्षुपम दत प्रजापम श्रेष्ठ सर्वधर्मृता ब्रह्मा जी के छोटे पुत्र छुप को उन्होंने समस्त प्रजाओं तथा संपूर्ण धर्मधारियों का श्रेष्ठ अधिपति बना दिया महादेव यथा दंडम धर्म से गोपता सच दद तदनतर ब्रह्मा जी का वह यज्ञ जब विधि पूर्वक सम्पन्न हो गया तब महादेव जी ने धर्मरक्षक भगवान विष्णु का सत्कार करके उन्हें वह दंड समर्पित किया अंगिरा विष्णुरंगिसेत्न सतमद्र मरियचिभ्या मरेचर्भगेद भगवान विष्णु ने उसे अंगिरा को दे दिया मुनि अंगिरा ने इंद्र और मरीचि को दिया और मरीचि ने भृगु को सौंप दिया भृगु ने वह धर्म समाह दंड ऋषियों को दिया ऋषियों ने लोकपाल को, को पालो ने छुप को छुप ने धर्म मनु अर्थात श्राद्धदेव को और श्राद्धदेव ने सूक्ष्म धर्म तथा अर्थ की रक्षा के लिए उसे अपने पुत्रों को सौंप दिया विभज कर्तव्यो धर्म इनाधी क्षया दुष्टाण निग्रहो दंडो हिरण्यम बाह्य क्रियाम अतः धर्म के अनुसार न्याय अन्याय का विचार करके ही दंड का विधान करना चाहिए मनमानी नहीं करनी मनमानी नहीं करनी चाहिए दुष्टों का दमन करना ही दंड का मुख्य उद्देश्य है स्वर्ण मुद्रा लेकर खजाना भरना नहीं दंड के तौर पर सुबर्ण अर्थात धन लेना तो बाह्यंग गौर कर्म है व्यंगरश कारणां शरीर पीड़ा देह त्यागोवि किसी छोटे से अपराध पर प्रजा का अंग भंग करना उसे मार डालना उसे तरह तरह की यातनाएं देना तथा तो उसको देह त्याग के लिए विवश करना अथवा देश से निकाल देना कदापि उचित नहीं है तम ददयपुत्र स्थम निर्भरक्षणार्थक आनुपुर प्रजा जागरती पालय सूर्य पुत्र मनु ने प्रजा की रक्षा के लिए ही अपने पुत्रों के हाथों में दंड सौंपा था वही क्रमश उत्तर अधिकारियों के हाथ में आकर प्रजा का पालन करता हुआ जागता रहता है वरुणाच प्रजापति भगवान इंद्र दंड विधान करने में सदा जागरूक रहते हैं इंद्र से प्रकाशमान अग्नि अग्नि से वरुण और वरुण से प्रजापति उस दंड को प्राप्त करके उसके यथोचित प्रयोग के लिए सदा जागृत रहते हैं प्रजापति पुत्र जो संपूर्ण जगत को शिक्षा देने वाले हैं वे धर्म प्रजापति से दंड को ग्रहण करके प्रजा की रक्षा के लिए सदा जागरूक रहते हैं ब्रह्म सनातन व्यवसाय वह दंड धर्म से लेकर लोक रक्षा के लिए जागृती रहती है व्यवसाय तत तेजो जागरती परिपालत ओषध्यस्तेजसस्तम दोसधीम्य दशरपर्वता पर्वतेभ्य जागरती रथो रसगुणा तथा जागृति नृति नृतिदेवी ज्योतिषी ऋतेरपी व्यवसाय से दंड लेकर तेज जगत की रक्षा करता है सजग रहता है तेज से औषधियाँ औषधियों से पर्वत पर्वतों से रस रस से नृत्य और नृत्य से ज्योतिया क्रमशः उस दंड को हस्तगत करके लोक रक्षा के लिए जागरूक बनी रहती है वेदा प्रतिष्ठा ज्योतिर्भ्यस्त तो है श्रीरा प्रभु ब्रह्मा पिता महस्तमा जागृति प्रभु रव्य ज्योतियों से दंड ग्रहण करके वेद प्रतिष्ठित हुए हैं। वेदों से भगवान है और है से अविनाशी प्रभु ब्रह्मा वह दंड पाकर लोक रक्षा के लिए जागते रहते हैं पिता महान महादेव जागृति भगवान शिव विश्व देवा शिवाचापे विश्वभ्य तथर्षय ऋषिभ्यो भगवान् सोमा सोम सनातना देंेभभ्यो ब्राह्मणा लोक जागृदारित ब्रह्मासि धन और रक्षा का अधिकार पाकर महान देव भगवान शिव जागते हैं शिव से विश्व देव, देव से ऋषि ऋषियों से भगवान सोम सोम से सनातन देवगढ़ और देवताओं से ब्राह्मण वह अधिकार लेकर लोक रक्षा के लिए सदा जागृत रहते हैं इस बात को तुम अच्छी तरह समझ लो धर्मतः राज्य लोकाशंति चैव जंगम चयनातन तन ब्राह्मणों से दंड धारण का अधिकार पाकर क्षत्रिय धर्मानुसार संपूर्ण लोकों की रक्षा करते हैं क्षत्रियों से ही यह सनातन चराचर जगत सुरक्षित होता रहा है प्रजा जागर्ति लोके दंडो जागर्तिशु सर्व संपिता प्रभा इस लोक में प्रजा जागती है और प्रजाओं में दंड जागता है वह ब्रह्मा जी की समान तेजस्वी दंड सबको मर्यादा के भीतर रखता है जागृति काल पुर्व्य भारत ईश्वर सर्वलोह क्या महादेव प्रजापति भारत यह काल रूप दंड सृष्टि के आदि में मध्य में और अंत में भी जागता रहता है यह के सर्वलोकेश्वर महादेव का स्वरूप है यही समस्त प्रजाओं का पालक है देव देव शिव सर्व जागृति सततम प्रभो कबर दे शंकर शिव स्थान पति इस दंड के रूप में देवाधिदेव कल्याण स्वरूप सर्वात्मा प्रभु जटाजूट धारी उमलभ दुखहारी स्थानु स्वरूप एवं लोक मंगलकारी भगवान शिव ही सदा जागृत रहते हैं इतो विख्यात आदो मध्ये तथा वरे बरेही भूमिपाल न्याय वरते धर्म इस तरह या दंड आदि मध्य और अंत में विख्यात है धर्मज्ञ राजा को चाहिए कि इसके द्वारा न्यायोचित बर्ताव करे प्रवते सर्वान कामान बाप भिस्म जी कहते हैं यदि जो नरेश इस प्रकार बताए हुए वसुहोम के इस मत को सुनता है और सुनकर यथोचित बर्ताव करता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है इति सर्व्यातम जो दंडो मनुजल सभ नि सर्वोहश धर्म भारत नरश्रेष्ठ भरत नंदन जो दंड संपूर्ण धार्मिक जगत को नियम के भीतर रखने वाला है उसके संबंध में जितनी बातें हैं उन्हें मैंने तुम्हें बता दी इति श्री महाभारती शांति परवड़ी राजधर्मानुशासन परवड़ी दंडोत्पत्तिपाख्याणे धा विंशत्यधिक शतम अध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में दंड की उत्पत्ति कथा विषयक एक सौ बाईसवाँ अध्याय पूरा हुआ